अमृतमाली संसार में रहने वाले साधक का आदर्श दो तांत्रिक सौ साधन में साधक को सौ की छाती पर बैठकर साधना करनी होती है उक्त स्व साधना करते समय साधक को पास ही में चना चबेना और मदिरा लेकर बैठना पड़ता है साधना के समय बीच में यदि सो जागकर मुंह फाड़े तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है ऐसा करने से वह फिर स्थिर हो जाता है अन्यथा वह साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है इसी तरह तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो अन्यथा संसार संसारूपी सौ तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा दो संसार में धन की जरूरत है तो सही परंतु उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं यदिछा लाभ संतुष्ट रहना अपने आप जो मिल जाए उसी में संतुष्ट करना सबसे अच्छा भाव है संचय के लिए ज्यादा सोच मत करो जिन्होंने अपना मन प्राण प्रभु को सौंप दिया है जो उनके भक्त हैं शरणागत हैं वे लोग यह सब इतना नहीं सोचा करते उनके पास जैसी आय वैसा ही व्यय रुपया एक ओर से आता है दूसरी ओर से खर्च हो जाता है 260, एक गृहस्थ भक्त महाराज क्या मुझे ज़्यादा पैसा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए श्री रामकृष्ण हाँ यदि तुम विवेक विचार के साथ संसार धर्म का पालन करो तो ऐसे संसार के लिए आवश्यक धन कमा सकते हो पर ख्याल रहे कि तुम्हारी कमाई ईमानदारी की हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है ईश्वर की सेवा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है ईश्वर की सेवा के लिए धन कमाने में कोई दोष नहीं भक्त महाराज संसार के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है श्री राम कृष्ण जब तक संसार में सबकी गुजर बसर का प्रबंध ना हो जाए अगर तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो फिर उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह जाता दो श्री रामकृष्ण गृहस्थ भक्तों के प्रति तुम्हें रुपयों की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि इससे दाल रोटी मिलती है पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान मिलता है ठाकुर जी की पूजा और साधु भक्तों की सेवा होती है परंतु धन संचय करना व्यर्थ है मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत से छत्ता तैयार करती हैं पर कोई दूसरा ही आदमी आकर उसे तोड़ ले जाता है स्त्री का पूरी तरह त्याग तुम लोगों के लिए नहीं है परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए दो प्रश्न हमें तो हमेशा दाल रोटी की फिक्र करनी पड़ती हम साधना कैसे करें उत्तर तुम जिसके लिए श्रम करोगे जिसका काम करोगे वही तुम्हें भोजन देगा जिसने तुम्हें संसार में भेजा है उसने पहले से ही तुम्हारी खुराक का प्रबंध कर रखा है दो सौ तिरसठ घर संसार लड़के बच्चे परिवार सब दो दिन के लिए हैं ताड़ का पेड़ ही सत्य है फल अनित्य है लगते और झड़ जाते हैं 264. कामनी कांचन का पूर्ण त्याग सन्यासी के लिए है सन्यासी को स्त्रियों का चित्र तक नहीं देखना चाहिए अचार या इमली की याद आती ही मुंह में पानी आ जाता है देखने या छूने की तो बात ही क्या पर तुम जैसे गृहस्थों के लिए इतना कठिन नियम नहीं है यह केवल सन्यासियों के लिए है तुम ईश्वर की ओर मन रखकर अनासक्त भाव से स्त्री के साथ रह सकते हो पर मन को ईश्वर में लगाने और अनासक्त बनाने के लिए बीच बीच में निर्जन वास करना चाहिए ऐसे निर्जन स्थान में जाकर तीन दिन या संभव न हो तो एक ही दिन अकेले रहते हुए व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए एक या दो संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहते हुए सतत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभो हमें शक्ति दो ताकि हम संयम और पवित्रता पूर्ण जीवन बिता सकें दो संसार में रहो पर संसारी मत बनो जैसी की कहावत है सांप के मुंह में मेढ़क को नचाओ पर सांप उसे निगल ना पाए दो नाव पानी में रहे तो हर्ज नहीं पर नावों के अंदर पानी न रहे वरना नाव डूब जाएगी साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं परंतु साधक के भीतर संसार न रहे दो तुम संसार में रहकर कर गृहस्थी चला रहे हो इसमें हानि नहीं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 पंखुड़िया या कीचड़ में रहने वाली पाकाल मछली जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों में जल नहीं लगता कीचड़ में रहते हुए भी पाकाल मछली के अंग में कीचड़ नहीं लगता दो तुम संसार में रहो भी तो इसमें कोई विशेष हानि नहीं मन को सदा ईश्वर में लगाए रखकर निर्लिप्त हो संसार के कर्मों को किए जाओ जैसे अगर किसी की पीठ में घाव हो जाए तो वह लोगों से बातचीत या दूसरे व्यवहार आदि तो करता है पर उसका मन सब समय उस घाव के दर्द की ओर ही पड़ा रहता है 270 यदि किसी में विवेक वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग रहे तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई हानि नहीं होती दो सौ इकसठ जब भगवान ने तुम्हें संसार में ही रखा है तो तुम क्या करोगे उनकी शरण लो उन्हें सब कुछ सौंप दो उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा तब तुम देखोगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है दो सौ गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं जैसे राजर्षि जनक को हुए थे परंतु कहने मात्र से कोई जनक राजा नहीं बन जाता जनक राजा ने पहले निर्जन में जाकर कितने वर्षों तक उग्र तपस्या की थी गृहस्थों को बीच बीच में कम से कम तीन ही दिन के लिए निर्जन में जाकर ईश्वर दर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए इससे अत्यंत लाभ होता है दो एक बार कुछ ब्राह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था हम राजर्षि जनक का आदर्श मानते हैं हम लोग उन्हीं की तरह निर्लिप्त रहकर संसार करेंगे मैंने उनसे कहा जनक राजा का उदाहरण देना आसान है पर स्वयं जनक राजा के समान बनना इतनी सरल बात नहीं संसार में रहकर कर निर्लिप्त रहना बड़ा कठिन है जनक राजा ने पहले कितनी कठोर तपस्या की थी तुम्हें इतनी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं परंतु साधना करनी ही होगी निर्जन वास करना ही होगा निर्जन में ज्ञान भक्ति प्राप्त करके फिर संसार में प्रवेश कर सकते हो दही एकांत में ही अच्छा जमता है हिलाने डुलाने से नहीं जमता जनक निर्णलिप्त थे इसलिए उनका एक नाम विदेह था विदेह यानी देह बोध रहित वे संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त थे परंतु देहबोध का नष्ट होना अत्यंत कठिन है इसके लिए बहुत साधना चाहिए जनक राजा बड़े वीर थे वे एक ही साथ दो तलवारें चलाते थे एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की दो संसारी लोग हमेशा जनक राजा का उदाहरण देते हुए कहते हैं जनक राजा ने संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त किया था परंतु समूची मानव जाति के इतिहास में जनक राजा जैसा दूसरा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जनक राजा की बात अपवादात्मक है साधारण नियम तो यही है कि कामनी कांचन का त्याग किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता स्वयं को जनक राजा मत समझ बैठो कितने शताब्दियाँ बीत गई पर जगत में दूसरा जनक राजा नहीं हुआ दो तुम यदि संसार में निर्लिप्त भाव से रहना चाहो तो पहले तुम्हें निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए निर्जन में जाना जरूरी है एक साल के लिए छः महीने के लिए एक महीने के लिए या कम से कम बारह ही दिनों के लिए सही एकांत में रहते हुए ईश्वर का आंतरिकता के साथ ध्यान चिंतन करना चाहिए ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए मन ही मन विचार करना चाहिए इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ वे दो दिन के लिए हैं सब चले जाने वाले हैं भगवान ही मेरे जन हैं वे मेरे सर्वस्व हैं हाय उन्हें मैं कैसे पाऊँ यही सब चिंतन करते रहना चाहिए दो जो लोग किसी को पूजा उपासना करते देख उसकी खिल्ली उड़ाते हैं धर्म की या धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करते हैं साधना की अवस्था में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए दो यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा इसी तरह यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामनी कांजन की बाधा नहीं होगी 278 जहाज़ में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है इसीलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन भी सदा ईश्वर की ओर रहे तो उसे संसार सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहता